अष्ट हो हो गए इसी औणिका देखेंगे नवंगीरो परिणाम गुण वृत्तम चलम गुणों का कार्य चंचल है या गुणों का स्वभाव चंचल होता है गुणों का स्वभाव कैसे होता है चंचल होता है चंचल होता है मतलब एक जैसा नहीं रहता है परिवर्तित होता रहता है गुणों के स्वभाव में क्या होता है परिवर्तन होता है ठीक है गुण वृत्तम चलम गुणों का स्वभाव चलायमान है एक जैसा नहीं रहता है स्वभाव बदलता रहता है इसलिए सदा निरो रिचित क्षण सदा करो रचित क्षणेशन देना निरोध किया जाता है चित्त का जिस क्षण में निरोध किया जाता है चित्त का जिस में इस अर्थ हो जाएगा चित्त के निरोध क्षण में या चित्त के निरोध काल में चित्त के निरोध चित्त का निरोध काल समझेंगे संप्रज्ञात समाधि में धेय के आकार की चित्त की वृत्ति को करना पड़ता है ढे के आकार का चित्त करना पड़ता है तो जब ढे के आकार का चित्त होता है उसमें समय अन्य के आकार का होता है क्या तो अन्य जगह से क्या है चित्त को हटा करके ढेक आकार करते हैं तो अन्य जगह से तो इसलिए संप्रज्ञात में भी क्या है कि असंप्रज्ञात समाधि में तो पूर्णता चित्त की वृत्ति का निरोध और सम्प्रज्ञात समाधि में पूर्णता निरोध नहीं है लेकिन अन्य के आकार की वृत्ति नहीं है अब ध्यान देंगे तो पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर गुण वृत्तम चलम गुणों का स्वभाव संचल होता है इति एक निचित क्षण है चित्त के निरोध काल में चित्त के तथा निरो के निरोध काल में चित्र परिणाम चित्त का परिणाम कैसा होता है चित्त का परिणाम आज मतलब अब इसके अनंतर जो कहा गया अब गुणों का स्वभाव चलायमान होता है इसलिए निरोध काल चित्त के निरोध काल में क्या कहेंगे निरोध चित्त के, के निरोध काल में चित्त परिणाम की गिरता चित्त का परिणाम कैसा होता है गुणों का स्वभाव कैसा है चंचल है ना चलायमान है चित्त भी तो क्या है आपका गुणों का कार्य होने से गुण है, है? मिट्टी के कार्य घटकों मिट्टी के ऐसे तो गुणों का कार्य चित्त है तो चित्त को क्या कहेंगे कह क्योंकि जब उस मतलब जब गुण चला गुण चंचल है तो चित्त भी कैसा है चंचल है तो तो उसका परिवर्तन होता रहता है परिणाम होता रहता है परिणाम हाँ तो चित्र का कैसा परिणाम होता है कब चित्त के विरोध काल में चित्त के हाँ चित्त का परिणाम कैसा होता है ध्यान नहीं जैसे ये वस्तु है ना तो ये दो चार वर्ष ऐसी ही रहेगी नहीं रहेगी अच्छा तो इसका मतलब है कि प्रतिक्षण इसका परिणाम बता रहता है प्रतिक्षण इसका प्रति यहाँ जो बौद्ध बुद्ध दार्शनिक क्षणिक मानते हैं वस्तु को तो क्षणिक नहीं है वस्तु तो स्थायी है वस्तु वही बनी रहेगी बहुत वर्षों तक लेकिन इसके धर्म में बदलते रहेंगे जो पूर्व प्राचीनता के स्थान पर नूतनता आ नहीं नूतनता के स्थान पर प्राचीनता जाएगी जो इसके अवयव मजबूत है वे कमजोर हो जाएंगे धर्मो तो में परिवर्तन होगा धर्मी में परिवर्तन होगा क्या और बोधो के यहाँ धर्मी ही है। या क्या है परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील कौन है ओके? धर्म तो ध्यान देंगे कि चित्त का जब निरोध कर दिया ना असंप्रज्ञा समाधि में उस समय भी चित्र का परिणाम चलता ही रहेगा चित्त का परिणाम चलता ही रहेगा ये कहते तो किस रूप में परिणाम होता है तो ये देती निरोध संस्कार प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्व निरोध परिणाम ध्यान देना निरोध क्षण निरोध कालिक चित्त में होने वाला निरोध क्षण चित्तान्वया का क्या अर्थ है कालिक चित्त में मतलब निरोध के काल में चित्त में होने वाला असमप्रद्या समाधि में क्या किया सभी वृत्तियों का हाँ तो निरोध के काल में चित्त में होने वाला निरोध के काल में जो चित्त में परिणाम होगा उस परिणाम को क्या कहेंगे निरोध परिणाम क्या कहेंगे निरोध परिणाम कहेंगे और ये परिणाम किसका है चित्त का तो निरोध के समय चित्त का जो परिणाम होगा उस परिणाम को क्या कहेंगे निरोध परिणाम तो अर्थ हो जाएगा निरोध काल में चित्त में होने वाला निरोध परिणाम और निरोध परिणाम क्या है तो बताते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार अविभव प्रादुर्भाव यहाँ ध्यान देंगे व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार दो प्रकार के संस्कार को तो समझेंगे व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार जो समाधि के काल में जो संस्कार है वो कैसे संस्कार है निरोध संस्कार है ना और अन्य अवस्थाओं में जो संस्कार होते हैं वे जो स्थान संस्कार होते हैं जैसे कि समाधि काल में निरोध संस्कार समाधि में तो बिल्कुल निरोध के संस्कार होते हैं अब सम्प्रज्ञात समाधि में भी ध्यान देंगे क्या जो है बाय विषयाकार है बाय विषयाकार की वृत्ति होती रहती है क्या तो बाय्याकार वृत्ति का निरोध तो उसमें भी है आ में में समाधि समाधि सर्वथा वृत्तियों वृत्तियों का निरोध है उस में क्या है क्या अन्य विषय आकार छोड़ कर के अन्य आकार की वृत्ति का इसलिए जो है ना जो औतर्णिका में था यहाँ पर निरोध चित्त क्षणे निरोध कालिक के, के निरोध काल में तो चित्त के निरोध काल में तो यह निरोध काल से दोनों प्रकार का काल लेना है संप्रज्ञात समाधि का काल और समाधि का काल दोनों का ले लेंगे निरोध काल से तो अब देखेंगे कि समाधि के समय जो संस्कार होते हैं वो उ, उस, उन संस्कारों को कहेंगे निरोध संस्कार और अन्य समय जो संस्कार होंगे उन्हें कहेंगे व्युत्थान संस्कार तो व्युत्थान निरोध संस्कार ही और संस्कार दोनों के साथ करेंगे व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार औ तरणिका में गुणों का परिणाम कब पूछा गया है चित्त के निरोध काल में चित्त के मतलब समाधि के समय तो समाधि के समय बताइए बताइये पे व्युत्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार दो का विचार कीजिए तो कौन से संस्कार दबेंगे समाधि के समय व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार के मध्य में बताइए कौन से संस्कार दब जाएंगे संस्कार दबेंगे में कमजोर होंगे तो समाधि के काल में क्या होता है व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार प्रकट हो जाते हैं उभर जाते हैं बढ़ जाते हैं यही बताते हैं तो ये यहाँ पर लगाई है कि की व्युत्थान व्युत्थान संस्कार का अभिभव अविभव करके दबना अविभव है ना व्युत्थान संस्कारों का दबना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 ऐसा अच्छा रहेगा निरोधकालिक वाला क्या कहेंगे? निरोध में होने वाला परिणाम है में होने वाला ये कोई कुछ है तो क्या बोलोगे निरोधकालिक चित्त में होने वाला निरोध परिणाम क्या है तो ये बताना पड़ेगा कि दुन संस्कारों का दबना तथा निरोध संस्कारों का प्रकट होना यही है यही क्या है संस्कारों का अभी हो मतलब का तब जाना और निरोध के संस्कारों का उभरना निरोध के संस्कारों का प्रकट होना निरोध के संस्कार जितने प्रबल होते जाएंगे समाधि उतनी ही स्थायी होगी अच्छा अब ध्यान देंगे आप यहाँ ये समाधि के बाद व्यक्ति उठेगा ना तो उसको स्नान की भोजन की सब व्यवहार की स्मृति आती है ना तो किन संस्कारों के कारण ये सब होता है संस्कार था था था था। था। है ना में जब वो सपना सब व्यवहार करता है अपना स्नान ध्यान अपना ये सब क्रियाएं करता है चलना फिरना बोलना तो फिर किन संस्कारों के कारण फिर वो उधर जाना चाहेगा निरुच्च संस्कारों के कारण वो उधर खींचते हैं उसको है ना निरच्च संस्कार समाधि की ओर खींचते हैं अभ्युत्थान संस्कार विवाह की ओर खींचते हैं तो निरोध काली के चित्र में होने वाला ये निरोध परिणाम है इसलिए ज्यादा ज्यादा समाधि में बैठ करके लोग क्या करेंगे जो उत्थान संस्कारों को ये ही ठीक है ऐसा तो बहुत जगह होता है लोग कहते हैं कि कई कई वर्ष लोग समाधि में बैठे रहे कई किसी घाट विमान को दर्शन होते हैं काशी में मड़खिड़ का घाट वगैरह बने हैं तो लोग बताते हैं घाटों की खुदाई चल रही थी तो वहाँ वहाँ महात्मा लोहन की वही बैठे थे और उनका ध्यान धम हुआ देखी क्या है चारों तरफ चारों तरफ बैठे हो तो उन्होंने तो आपको कुष्ट रोगी बैठे थे लेकिन गंगा के किनारे तो कोई कुछ नहीं रह सकता है। उन लोगों ने बताया तो उन लोग जल्दाओ गंगा जल गंगा लाया गया अपने हाथ छिड़को तो कुछ लोग छिड़का दिया कुछ दूर नहीं हुआ अपने कमंडल में जल लेकर बैठे थे बोले स्कूल छिड़को कुछ तो दूर हो गया अच्छा तो कलयुग हो गया इसका मतलब के करा दी उसे तो उसे नहीं नहीं कोई <laughs> तो आने <यज़ें> ना <laughs> कि में है ऐसे महात्मा लोग होते हैं हिमालय में भी लोग कहते रहते हैं भगव्यवान कोई दर्शन होते हैं उन लोगों की कभी कभी समाधि से कोई महीना में कोई छह महीने में कोई बीस साल में अपनी जैसी स्थिति अपना रहते हैं आगे देखेंगे व्युत्थान संस्कार चित्त धर्म न्युत्थान संस्कार चित्त धर्म व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म है किसके धर्म व्युत्थान संस्कार चित्त के धर्म है संस्कार को मंथाकरण का ही धर्म है ना संस्कार चित्त के धर्म है नयात्मक प्रत्यक अर्थ वृत्ति होता है न वे प्रत्यय रूप नहीं है या ज्ञान रूप नहीं है प्रत्येक अर्थ ज्ञान भी होता है वृत्ति भी होता है ते प्रत्यात्म का नृत्ति रूप नहीं है कौन संस्कार संस्कार अलग है वृत्ति अलग है है जैसे देखेंगे संस्कार में क्या कहते क्या है अनुभव जन सती स्मृति हेतुत्व जो अनुभव से जन्म हो और स्मृति का कारण हो तो अनुभव भी ज्ञान है स्मृति भी ज्ञान है तो अनुभव रूप ज्ञान से जन्म होता है संस्कार और स्मृति रूप ज्ञान का हेतु होता है पर संस्कार तो दोनों तो प्रकार के ज्ञान से अलग है तो वही है कि वो क्या है ज्ञान रूप नहीं है ज्ञान करते वृत्ति रूप नहीं करते इसलिए करते है इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर नही होते है पंक्ति लगे वो वृत्ति रूप नहीं है इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर वे संस्कार निरुद्ध नहीं होते वो नहीं है ऐसा कहा जाता है और आप भी इस पंक्ति को लगाएंगे दोबारा हमने प्रत्यात्म का क्या किया है वृत्ति कहा वृत्तिपादान का समझते है वृत्ति रूप उपादान वाले मतलब इनका उपादान कारण वृत्ति है इनका तो वृत्तिपादान कहा वृत्तिपादान कहा भी टीका कारण ने अर्थ किया है मतलब वो उपादान कारण वाले नहीं है अर्थात इनका उपादान कारण वृत्ति नहीं है तो इनका उपा उपादान कारण संस्कारों का मतलब संस्कार का उपादान कारण चित्त है संस्कार का उपादान कारण क्या है वृत्ति नहीं है अब ध्यान देना यदि संस्कार का उपादान कारण क्या होती वृत्ति संस्कार का उपादान कारण क्या होती है? तो फिर वृत्ति का निरोध होने पर संस्कार निरुद्ध हो जाती वृत्ति का उपादान कारण होता नहीं वृत्ति किसका उपादान कारण होती संस्कार तो फिर उसका कार्य कौन हो जाता है वृत्ति का संस्कार तो वृत्ति का निरोध होने पर संस्कारों का निरोध हो जाता फिर वृत्ति उपादान कारण नहीं है उपादान कारण चित्त है वृत्ति को केवल नित्य कारण है यही बता देंगे समी लगाएंगे संस्कार कालिक संस्कार ने ये संस्कार ने हाँ संस्कार के धर्म में है जो वृत्ति रूप उपादान वाले हैं इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर नए ना ना संस्कार निरुद्ध नहीं होते तो नहीं होते है दोनों क्यों क्यों वृत्ति क्योंकि वो नहीं तो ये समझ नहीं पा रहेगा वृत्ति उपादान का ऐसा लिखना लिखो लिखा तो वृत्ति रूप उपादान so, कारण वाले वृत्ति रूप तो उपादान कारण कौन वृत्ति रूप उपादान कारण वाले वृत्ति उपादान कहाण वाले या वृत्ति रूप उपादान कारण वाले वाला वाला कौन? कौन? संस्कार। संस्कार तो शंस्कार तो हो है। उपादान कर भृ... भृत्त रहा हूँ ना वृत्ति रूप उपादन करने वाले कौन संस्कार तो कार्य कौन हो गया नहीं वृत्ति तो उत्पादान कारण होगी ना वृत्ति तो उपादान कारण होगी वृत्ति कहा उपादान कारण वाले तो वृत्ति रूप उपादान कारण वाले कौन हो गए तो, तो, तो, तो उपादान कारण वाला वा हो वा गया संस्कार उपादान कारण वाला हो गया तो जो तो तो और उपादान कारण कौन होगी वृत्ति उपादान कारण होगी उत्पादन कारण वाला हो गया और संस्कार उपादान कारण वाला हुआ साधवा कार्य हो तो गया तो संस्कार तो तो क्या हो गया तो तो ध्यान देने उपादान कारण का निरोध होने पर कार्य का निरोध हो जाएगा जैसे घटका उपादान कारण क्या है मिट्टी तो मिट्टी का निरोध कर दो तो घट रहेगा तंतु का निरोध कर दो तो भट रहेगा लेकिन ध्यान देना संस्कार का उपादान कारण वृत्ति है क्या इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर संस्कारों का निरोध ये जो स्थान संस्कार चित्त के धर्म है वे वृत्ति रूप उपादान कारण वाले नहीं है क्या कहेंगे वे वृत्ति रूप उपादान कारण वाले कौन इसी इसलिए वृत्ति का निरोध होने पर ना है न्यूत्थान संस्कार न संस्कार निरुद्ध हाँ अब जैसे इसको समझो कि जैसे कि सुसुष्ति में क्या है कि निद्रा एक वृत्ति है निद्रा वृत्ति को निद्रा काल में अन्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है लेकिन संस्कार खत्म हो जाते हैं क्या हर प्रकार के जाने पर संस्कार के कारण ही तो व्यक्ति सब काम करता है तो संस्कार तो निरुद्ध नहीं होते हैं, वृत्ति का निरोध होने पर संस्कारों का निरोध नहीं होता है यही बता रहे हैं वृद्धि कौन चाहिए अब व्युत्थान काल में जो संस्कार पढ़ते हैं ना इसे अभी कौन सा काल है अपने लोगों का गा। व्युत्थान काल तो काल में जो संस्कार होते हैं उनको व्युत्थान संस्कार कहते हैं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 का क्या अर्थ है उन दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुर्भाव अविभव का क्या क्या है है और का उन दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुभाव लग गया क्या लेना है निरोध संस्कारियों इस सूत्र को उदृष्ट किया है सूत्र है ना व्युत्थान निरोध संस्कारियों तो उसको अच्छा सूत्र में क्या अविभव प्रादुर्भाव ना सूत्र में और कैसे फिर क्या लेंगे विस्थान निरोध संस्कारों लग जाएगा अविभव और निरोध के संस्कारों का और प्रादुर्भाव अविभव किसका जो संस्कारों का और प्रादुर्भाव किसका हाँ तो ध्यान देना दोनों प्रकार के संस्कारों का अविभव और प्रादुर्भाव क्या है तो उसको समझाते हैं यह लगाना दोनों ऐसा कर लेना व्युत्थान संस्कार का तथा विभोध व्युत्थान संस्कार का तथा विभोध संस्कार का प्रादुर्भाव हो, होता है भोता करके जोड़ लगा लेंगे व्युत्थान संस्कारों का विभो और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है भोता जोड़कर कर लगा लेंगे तो इसी को स्पष्ट इस करते हैं की व्युत्थान अभिभव को स्पष्ट करते हैं व्युत्थान संस्कार व्युत्थान संस्कार दबते जाते हैं जब समाधि के द्वारा निरोध संस्कारों का ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो विस्थान संस्कार दबते जाएंगे विस्थान संस्कार ज्यादा विभूत हो जाएंगे तो उसको व्यवहार की इच्छा नहीं रहेगी जगत के व्यवहार की इच्छा नहीं रहेगी ऐसा तो कहते हैं व्युत्थान संस्कार अभिभूत होते जाते हैं या दबते जाते हैं और निरोध संस्कार आधी और निरोध संस्कार उभरते जाते हैं या बनते जाते हैं लगेगा निरोध संस्कार बनते जाते हैं या उभरते जाते हैं उत्पन्न होते रहते भी कह सकते हैं निरोध संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं अब ध्यान देना तो इस संस्कार किसमे होते हैं बताइए किसके धर्म में चित्त के संस्कार चित्त के धर्म में निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है तो चित्त क्या होता है कि दोनों अवस्थाओ में बना रहता है न लगाइए निरोध क्षणम चित्तम अनवे जब ध्यान देना विस्थान के संस्कार क्षूर्ण होते हैं विस्थान के संस्कार दबते हैं और निरोध के संस्कार बढ़ते हैं तो उस समय चित्त की किस अवस्था को किस अवस्था को प्राप्त होगा निरोध अवस्था को की विस्थान अवस्था को निरोध अवस्था को तो वही है निरोध क्षण चित्तमे चित्तम निरोध क्षण अनुवेती चित्त निरोध अवस्था को प्राप्त करता है चित्त किस प्राप्त करता है निरोध अवस्था को प्राप्त करता है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 संस्कारों का परिवर्तन तो प्रति क्षण होता रहता है परिवर्तन चित्त का है कि चित्त में संस्कारों का है मतलब धर्मी जो चित्त है तो उसमें परिवर्तन नहीं है परिवर्तन किसमें है संस्कारों का धर्म का संस्कार धर्म है ना कबीक्षण बुद्ध क्या है कि वस्तु धर्मी को भी क्षणिक मानते हैं धर्मी को क्षणिक नहीं माना धर्म को क्षणिक माना पंक्ति लग जाएगी वह सबसे लेना है क्या संस्कार अन्य अन्य तत्व के साथ है एक वह कौन अन्य का प्रतीक्षण होने वाला या संस्कारों का परिवर्तन निरोध परिणाम है एक चित्त का प्रतीक्षण होने वाला या संस्कारों का परिवर्तन कौन सा परिणाम है निरोध परिणाम है अन्य था है ना इस तरह आए यहाँ पर निरोध परिणाम समझ गए हाँ कि संस्कारों का दबना निरोध के संस्कारों का उभरना यही है निरोध परिणाम यह समाधि से होगा तो की ढे के आकार को छोड़कर अन्य दोनों प्रकार की समाधियों से यह संभव होगा और तो अच्छा। सम्भोग है ना यहाँ पर तदाकर्त कर लेना यहाँ पर निरोध काल में या निरोध दशा में निरोध काल में चित्तम संस्कार से सम चित्त संस्कार रूप से शेष रहता है सदा दर्ज कर लेना निरोध परिणाम के समय कब ये ठीक है निरोध परिणाम के समय चित्त संस्कार मात्र से शेष रहता है ये ध्यान देंगे तो संस्कार मात्र से शेष रहता है कब निरोध परिणाम में लेकिन यह निरोध परिणाम लेना असंप्रज्ञात समाधि वाला तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्ति रूप से नहीं रहेगा कैसे रहेगा संस्कार रूप से रहेगा और समाप्त समाधि में चित्रकार की तदाकर यहाँ पर क्या होने पर परिणाम होने पर ये संस्कार रूप से फेत रहता है चित्त कैसा रहता है चित्र संस्कार रूप से फेत रहता है वृत्ति रूप से रहेगा क्या इसी कार इस प्रकार या ऐसा निरोध समाधि के प्रसंग में कहा गया व्याख्या कम करने ऐसा निरोध समाधि के प्रसंग में कहा गया था पहले भी कहा गया था ये संस्कार मात्र थे थे थे रहता है असंतृत समाधि में संस्कार मात्र से समाधि में ध्याय आकार की दृष्टि रूप रहता है किसकी अवस्थाएं होंगे अच्छा तो ये जो है निरोध संसाधक को क्या है की निरोध संस्कारों को बढ़ाएगा निरोध संस्कारों को बढ़ाए और व्यक्त संस्कारों को धीरे धीरे शिथिल करके समाप्त करते तो संस्कार से संबंध समाप्त हो तो जाएगा अब देखेंगे तथ्य तो से रहना है यहाँ पर निरोधकालिक्त निधकालिक चित्रिका मतलब निरोध काल में रहने वाले चित्र निरोध काल में रहने वाले चित्र का निरोध काल में रहने वाले चित्त की प्रशांत वाहिता प्रशांत वाहिता का होता है पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित बनाए रहना।, बना रहना तो निरोधकालिक चित्त की पूर्ण शांति रूप से स्थिति पूर्ण शांत रूप से स्थिति या पूर्ण शांत रूप से प्रवाह संस्कारों से होता है या संस्कार है ना इसका से संस्कारों से होता है किन संस्कारों से होता है निरोध संस्कारों से होता है है ना तो जब निरोध संस्कार जितने प्रबल होंगे निरोध संस्कार जितने प्रबल होंगे चित्त उतने अधिक देर तक पूर्ण शांत होकर स्थित बना रहेगा ठीक है पूर्ण शांत होकर हाँ प्रशांतवाहिता कहते हैं पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित होना किसका प्रवाहित होना पूर्ण शांत रूप से प्रवाहित होना या पूर्ण शांत रूप से स्थित रहना भी कह सकते हैं चित्त की पूर्ण शांति रूप से स्थिति संस्कार से होती है निरोधकालिक चित्त की पूर्ण शांति रूप से स्थिति किस संस्कार से निरोध संस्कार से निरोधकालिक चित्त की पूर्ण शांति रूप से स्थिति निरोध संस्कार से होती है भाष्य देखेंगे निरोध संस्काराध निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांतवाहिता चित्र से होती निरोध संस्कारात् चित्त से प्रशांत वाहिका निरोध संस्कार से सूत्र में संस्कारात आया है किया ने निरोध संस्कार प्रशांत वाहिका लिखा है सूत्र में तो प्रशांत वाहिका किसकी तो क्या किया है ना और चित्त सूत्र में लिखा है ना तस्वीर थे चित्त से तस् का क्या है और कौन सा चित्त वो निरोधकालिक चित्त आप हाँ तो so, निरोध के संस्कार से चित्त की निरोध के संस्कार से चित्त निरोध के संस्कार से चित्त अत्यंत शांत रूप से स्थित रहने वाला होता है देखिए या निरोध के संस्कार से चित्त की अत्यंत शांत रूप से स्थिति होती है प्रशांतवाहिका गर्थ है अत्यंत शांत रूप ऐसी प्रवाहित होना या अत्यंत शांत रूप ऐसी स्थिति और अध्ययन के अत्यंत संतुल स्थिति को तो किसकी अपेक्षा करती है तो एक विश्लेषण यहाँ दिया हुआ है निरोल संस्कार अभ्यास अपेक्षा निरोल संस्कार के अभ्यास की कुशलता की अपेक्षा से पाठो पर से फटुता कुशलता तो निरोल संस्कार के अभ्यास की कुशलता तो की अपेक्षा से होने वाली निरोध संस्कार के अभ्यास निरोध संस्कार अभ्यास की कुशलता से होने वाली किसी कुशलता निरोध संस्कार अभ्यास की कुशलता कुशलता निरोध संस्कार संस्कार का अभ्यास ऐसा होगा कि अधिक से अधिक समय जो है ना ध्यान में समाधि निरोध संस्कार का अभ्यास कैसे होगा अधिक से समाधि में ध्यान जाएगा समाधि तो निरोध संस्कार के अभ्यास की कुशलता उस अभ्यास की कैसी हो जाएगी खुद कुशलता हमेशा जितने दिन बैठे अभ्य निरोध संस्कार के अभ्यास की निरोध संस्कार अभ्यास के, के, के कुशलता की अपेक्षा से होने वाली क्या मैंने कहा निरोध संस्कार अभ्यास निरोध संसार अभ्यास के कुशलता की अपेक्षा से किसकी कुशलता कुशलता की, की अपेक्षा से होने वाली या निरोध संसार अभ्यास के कुशलता की अपेक्षा करने वाली चित्त की प्रशांत वाहिता होती है या चित्त की अत्यंत शांत रूप से स्थिति होती है प्रशांतवाहिका किसकी अपेक्षा करती है करती तो जल हो। और जो रही कमित क्या दीपक जला दिया होना चाहिए भगवान ने अपन आत्मा में लगा हुआ सिना चाहिए नहीं अब ज्ञान देवे सत संस्कार मान ले तो पूर्व में जो है कैसे संस्कार आए थे किन तो के की स्थिति बताई थी हाँ मंदे का है निरोध संस्कारों के मंद हो जाने से, जब निरोध संस्कारों के कमजोर हो जाने से। जब निरोध संस्कार मंद पड़े गए तो कौन से संस्कार दुर्बल हो जाएंगे अब ध्यान देना तो वही बताते है जीवान निरोध संस्कार के मंद होने आरोप या निरोध संस्कार की मंदता होने पर संस्कार संस्कारों के मंद होने पर संस्कारों के द्वारा निरोध धर्मा संस्कार कर निरोध संस्कार लेना संस्कारण क्या हुआ निरोध संस्कार अब अभिभूत हो जाता है मतलब डब जाता है कौन डब जाता है और किसके द्वारा और कब संस्कार होने आरोप यहाँ क्या लिखा है मतलब किसकी मान्यता होने आरोप बिल्कुल है निरोध संस्कार की मान्यता होने पर मतलब निरोध संस्कार के कमजोर होने पर आरोप संस्कार के द्वारा निरोध संस्कार अभूत हो जाता है दब जाता है कमजोर हो जाता है तो जन्म जन्मांतर से दुकान संस्कार है निरोध संस्कार तो समाजिक अभ्यार्थ पर भी हो पाए जाते हैं चित्त आया था ना चित्र नाम की नदी दोनों ओर रहती है बहुत बढ़िया प्रसंग था यहाँ पर अभ्यास था क्या चित्त नाम नदी वह संस्कारण कर संस्कार ध्यान देंगे की संस्कारों से भी उत्थान होगा संस्कारों से क्या होगा व्युस्थान और संस्कारों से भी क्या होगा निरुद्ध दोनों संस्कारों से होगा न तो व्युत्थान धर्म संस्कार संस्कार हो गया धर्म किसका संस्कार का तो व्युत्थान रूप धर्म वाला संस्कार अर्थात संस्कार अर्थात संस्कार और निरोध धर्म संस्कार लेना है निरोध रूप धर्म किसका संस्कार का निरोध रूप संस्कार लगाइए तो अभी किस परिणाम को बताया गया वो लोग निरोध परिणाम हो और निरोध परिणाम से क्या होता है कैसे हाँ रूप से स्थिति बनी रहती है बनी रहती है इसलिए साधक को बहुत सावधान रहने में बाहर है साधन न करो बाकी व्यवहार की मनाई नहीं है अब यहाँ पर निरोध परिणाम हो गया अब समाजिक बता रहे हैं सामाजिक परिणाम किसको कहते हैं समाधि परिणाम चित्त का समाधि परिणाम क्या है बताते हैं सर्वाथता और एकाग्रत होना सर्वाथा और एकाग्रता बस एक समझना क्या सर्वाथता होता बोलो जी एकाग्रता का विरोधी शब्द बोलो एक आग्रता का क्या बोलो, बोलो नहीं है, विरोधी सब बोल लो, अनेक दो का विरोधी क्या है अनेक आग्रता तो सर्वाधा कस यहाँ पर है अनेक आग्रता क्या है अने तागर्था. अने तागर्था और एक आग्रता अनेक आग्रता और एकाग्रता इनका छय और उठा तो जब समाधि में क्या होगा एकाग्रता का उदय होगा कि एकाग्रता में छ होगा एकाग्रता का और अनेकाग्रता का चलिए तो अने यही है कि सर्वात्रता मतलब अनेकाग्रता अनेकाग्रता का छय अने और एकाग्रता का उदय ये चित्र का समाधि परिणाम है ये चित्य का क्या है समाधि परिणाम हुआ बहुत अच्छी बात है मतलब मेरी अनेकाग्रता का छय और एकाग्रता का होता है चित्त का समाजी परिणाम चित्र का समाजी परिणाम क्या है कि धर्म सर्वा का क्या है अनेकाग्रता अनेकाग्रता चित्त का धर्म है और एकाग्रता भी किसका धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का धर्म है और सर्वाथता छया किावा तो सर्वाता का अनुयोग किसके साथ है उदय के साथ है छह के साथ है तो सर्वाथता का छह काग्रता का शिव भाव अनेकाग्रता था एकाग्रता उदय उदय का और एकाग्रता का आविर्भाव एकाग्रता था समझी लगी अब क्या सर्वार्थता किसका धर्म है चित्र का और एकाग्रता किसका धर्म है तो एकाग्रता किसमें होगी अच्छा और सर्वाधिक तो चित्र के धर्म कौन हो गए अच्छा और धर्मी कौन होगा चलिए क्यों कर्त उन दोनों के उन क्यों धर्मी उन दोनों के धर्मी रूप से चित्तम अनुगतम चित्त अंगत रहता है चित्त विद्यमान रहता है लग गया तय उन दोनों के धर्मी रूप ऐसी चित्तम अनुगतम चित्त अंगत रहता है या चित्त विद्यमान रहता है चित्त कैसे रहता है उन दोनों के धर्मी रूप ऐसी किसका धर्मी सर्वाधिका और, और एकाग्रता के विद्यमान रहता है नहीं। नहीं सही थे ना सहयोग एक मिनट थोड़ा ऐसा समझो हाँ ये भी ठीक लिखा आपने सर्वाधिका और एकाग्रता के धनी रूप से और कुछ हो सकता है क्या यहाँ ठीक है यही है, है। आगे चलिएगा धर्म अनुगतम समाद स्वात्तो धर्मयोह अनुगतम जैसा मैं कहूँ वैसा देखेंगे अपजनियो दिखाएगा <स्वागत> दिखा यहाँ दिखा पर अपाय उपजनन अपजनन तो यहाँ पर ध्यान देना अपाय का अर्थ यहाँ पर छह और छजनन का अर्थ है उदय सूत्र में छय दो शब्द आय है ना तो अपाय का क्या है और उपजनन का क्या है अच्छा और पहले वास्तव में छह का क्या किया था नहीं वास्तव में तुरो, तुरो भाव। तो अपाय कर गया तो हो गया छाई भाव और उपग्रे आविर्भव या उदय मतलब इसका अर्थ होगा छः चलिए तो ये हो जाएगा छय स्वात्थ भूतलो धर्मयो हो स्वास्थ्यूत का अर्थ है चित्त में स्वरूपयोग या चित्त में होने वाले चित्त में स्वास्थ्यों का अर्थ है होने वाले एकाग्रता और अनेकाग्रता रूप धर्म अंदर ऐसा करेंगे स्वास्थ्य भूत अपजन योह चित्त में होने वाले छ तथा उदय रूप धर्म लग गया धर्मो में होने वाले रूप धर्मों में इन अनुगत अनुगत रहने वाला अनुगत रहने वाला वाला चित्तम अंगत धर्म तो अलग अलग हो गए और दोनों धर्म चित्त में रहेंगे और तो दोनों धर्मों के समय चित्त वही रहेगा कि चित्त बदलेगा तो वही रहेगा ना तो दोनों धर्मों में अंगत रहने वाला चित्त दोनों धर्मो में अनुगत रहने वाला अच्छा। चित्त समाधि का घर समाधि को प्राप्त होता है या समाहित हो जाता है गया? मतलब क्षय और उदय में ऐसा चित्त के धर्म क्षय और उदय के समय चित्त के धर्म क्षय और उदय के समय विद्यमान रहने वाला चित्त समाधि को प्राप्त हो जाता है चित्त के धर्म में क्षय और उदय रूप धर्मो के होने पर या इन धर्मो में अनुगतने वाला इन धर्मो में अनुगत रहने वाला शिष्य किसको प्राप्त होता है समाधि तो को प्राप्त होता है समाधि परिणाम है अच्छा शिष्य समाहित हो जाता है समाधि समाहित हो जाता है तो समाहित होना ही शिष्ठ का समाधि परिणाम है शिष्ठ का समाधि परिणाम क्या है अच्छा और सूत्र में समाधि परिणाम किसको कहा था छदय को और यहाँ क्या है कि छह लोगों उदय के होने पर अनुगत रहने वाले चित्र को समाहित होने को समाधि परिणाम कहा है छय के समय अनुगत रहने वाले चित्र को समाहित होना क्या है समाधि परिणाम है तो जब छदय चलेगा तो चित्र समाहित हो ही जायेगा मेरा थोड़ा सा और देखेंगे ततः पुनः शांतो दिताओ कु परिणाम तथा उसके पश्चात किसके पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात समाधि परिणाम के पश्चात अब ध्यान देना कि चित्त की वृत्तिया तो क्षणिक है ना जब धेय के आकार की वृत्ति कर ली गयी अपने धेय के आकार की वृत्ति कर ली गयी तो ऐसी ही वृत्ति लगातार बनी रहेगी या उसके समान वृत्ति बनी रहेगी लगातार श्री कृष्ण है हो तो श्री कृष्णा होगी किसी की तो वही वृत्ति बनी रहेगी या उसकी समान वृत्तियाँ होती रहेंगी उसके समान वृत्तियाँ होती रहेंगी मतलब असमान वृत्ति कोई नहीं होगी विजाती वृत्ति नहीं होगी लेकिन जातर में या तो उसमें क्या कहा जाता है ध्यान में विजाती वृत्यांतरित सजाती है प्रत्य प्रवाह प्रवाहता न प्रत्येक वही बात यहाँ पर है कि क्या होगा कि समान वृत्तियाँ समान वृत्तियाँ शांत और उदित होती रहेंगी मतलब पूर्व वृत्ति शांत हो जाएगी और नई वृत्ति का उदित हो जाएगा तथा करते हैं समाज परिणाम के पश्चात है पुनः पुण्य प्रत्यय कर समान वृत्तियों का शांत और उदित होते रहना समान वृत्तियों का समान वृत्ति समझते हैं कोई तो राम का ध्यान कर रहा है तो रामाकार वृत्ति उसकी बनी रहे है मतलब बीच में जिस आकार वृत्ति ना हो रामाकार बनी रहे तो उन सभी वृत्तियों को क्या कहेंगे समान है ना एक वृत्ति रामाकार दूसरी भी रामाकार तीसरी भी रामाकार तो क्या कहेंगे तुल्य फिट है की तुल्य का शांत और उठित होते रहना तो पूर्व वृत्ति शांत हो जाएगी और नई वृत्ति उठित हो जाएगी तो तुल्य वृत्तियों का शांत और उठित होते रहना एक चित्त का एकाग्रता परिणाम चित्त का दोबारा लगाएंगे तथा बच्चा? समाधि परिणाम के पश्चात समान वृत्तियों का शांत और उल्ट होते रहना चित का एकाग्रता परिणाम कहना का? लग का? तो मूरत परिणाम हो गया और समाधि परिणाम हो गया और कौन परिणाम आया ये एकाग्रता परिणाम आया ऐसा जो है ना तीन प्रकार के परिणाम है योग सूत्र विश्लेषण है और आगे भी परिणाम आएंगे आगे परिणाम फिर कैसे आएंगे ये आएंगे वो धर्म लक्षण और धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम बहुत इसमें अब देखेंगे ओम पूर्ण मौना कोम गिरता हो रूपन में जो योग ध्यान की बात आई तो है ना उसकी पूर्णता इतने समझ जाएगा इसमें समझ जाएंगे पड़ेगा उसको ठीक है आप जाइए जिंदगी में थोड़ा चावल को उड़ाना है ज्यादा शर्कत नहीं है उसको पंखे से उड़ा देने के साथ खराब नहीं रहे